विषय सविचार निर्विचार वितर्क विचार दो प्रकार का वितर्क भी दो प्रकार हो गया विचार भी दो प्रकार हो गया जब सवितर्क निर्वितर्क हो गया तो सविचार निर्विचार भी सूक्ष्म विषय व्याख्या था स्थल विषय हो गया सभी तर्क निर्वितर्क इसमें शांतोदित अव्यपदेश्य अव्यपदेश्य चाहिए मूल भाषा अव्यप्त धर्म्छि सर्वर्मातिधर्मात्मेषु सामपत्ति सा निर्विचारी उच्य है शांता है अतित उदीता है वर्तमान व्यपद अव्यपद भविष्य धर्म तेरव्य कतम धर्मान धर्म अनुपत परमा ये कहीं पहले अनवचिना धर्मी परमाणु किसंबद्धा ये चाहिए। पहले चाहिए किसमें से पाक पहले अनवचिन्ना धर्म ही परमाणु है कि असंबद्धता इत सर्वधर्मानुपातिशु उसके बाद कसम संबंधेन न धर्मानुपतंती परमाणु इत्यथा सर्वधर्मात्म भाष्य में सर्वधर्मानुपातिशु पहले सर्वधर्मात्म के बाद में है इसलिए सर्वधर्मानुपातिशु का अवतरण क्या है अनवचिन्ना धर्म ही परमाणु धर्म से विशिष्ट नहीं परमाणु किम असंबद्धवी क्या घटादी से असंबद परमाणु इतर्मापातिधर्मयुक्सु धर्म उसमें हे कथम संबंधेन धर्मान अनुपतंति परमाणु किस संबंध से घटादर्म को संबंध करते परमाणु इतना सर्वधर्मात्मक धर्मा सर्व धर्मात्मक सर्व सर्वधर्म घटादि आत्मकूत सूक्ष्म तो परमाणु ये में सर्व धर्मात्मक परमाणु ने जो है वे निर्विचार सपत्ति कथंचित भेद कथित अभेद धर्म परमाणु घटादि है धर्म कार्य परमाणु से कथित भेद कथंचित अभेद अत्यंत भेद नहीं अत्यंत अभेद भी नहीं घट परमाणु में है अभिव्यक्ति होती है दंड चेकाल के द्वारा तो कथन भेद भी है क्योंकि कार्य घट आदि का कार्य परमाणु से नहीं होता है कथन सिद्धित भेद मानना पड़ेगा और कथन से तो अभेद भी अत्यंत अभेद नहीं है तस्मात्न समापत्ति एक विषय यह जो समापत्ति है निर्विचार समापत्ति है एक विषय इस सर्वसाण परमाणु आदि सूक्ष्म संबंधी इतना स्व ही तूतसूक्षम भूतसूक्षा स्वरूप तो तद्स का सामति भी इस प्रकार एक स्वेण आलंबनीभूतम स्वेण आलम्बनीभूतचित आलंबन आस भूतसूक्षम साम प्रज्ञास्वूप उपरंज य सूक्ष्मूत विषय ये साम के प्रज्ञा बुद्धिस्वूप उपरकोस्का उपरंजक उपरंजती उपरंजक उसका प्रकट करता है आकार बनाता है ज्ञान विषय का आकार हो जाता है प्रज्ञा बुद्धि विषय का आकार हो जाती है तो प्रज्ञा स्वरूप का उपरंजक जनक है विषय ठीक है में वस्तु तत्व तत्वग्राणी न अतत्व प्रवृत्ति भाष्य में पहले प्रज्ञा ज स्वरूपशून्यव अर्थमात्रा यदावती तदा निर्विचाराई तो उच्च रहे का, का के स्वरूप शून्य आई गो प्रज्ञा का स्वरूप जैसे नहीं केवल अर्थमात्र होगी बुद्धि अर्थाकार हो जाती है अर्थाकार होने पर अपने स्वरूप का अभाव तो नहीं होगा स्वरूप तो बुद्धि स्वरूप रहेगा तो स्वरूप शून्य आई गो स्वरूप का अभाव जैसे अर्थाकार हो गया जब किसी विषय का चिंतन अधिक करते हैं तदा आकार हो जाता है तो मन कहाँ गया पता नहीं का विषय ही दिखता है बुद्धि स्वयं विषयाकार अर्थमात्रा हो जाती है अर्थमात्रा विषयाकार हो जाती है जब हो जाती है बुद्धि ध्ये जिस विषय का ध्यान करेंगे बुद्धि तदाकार हो गई बुद्धि अथवा अन्य ग्रहिता स्वयं इसका भान नहीं होगा ध्यायाकार हो जाने पर वो समापति है निर्विचार समापति सूक्ष्म विषय कह त महावस्तु विषय सभी तरक निर्भित चौ सूक्ष्म विषय सभी चार निर्विचारा सभी चार वस्तु को विषय करने वाले समाधि समापति सभी तर का और निर्भित सभी तर्काम विकल्प रहित विकल्प युक्त है निर्भित विकल्प रहित है इसी प्रकार सूक्ष्म को विषय करने वाले सभी चार निर्विचार सभी में शब्द ज्ञान आदि अनुमान आदि युक्त मिश्रित है निर्विचार में कुछ नहीं केवल ध्यकार समापत्ति होती है एवं उभयोर एक तया है वो निर्वितरकया विकल्प हानि व्याख्या था दोनों उभयर एतया वो इसकी व्याख्या से जब आ, निर्वितर की व्याख्या होगी एतयाए निर्वितर कया उभयोर विकल्प हानि निर्विचार में विकल्प नहीं निर्भित में विकल्प विकल्प नहीं ये व्याख्या था निर्भित ही निर्विचार के समान निर्विचार में स्थूल निर्विचार में सूक्ष्म रहित निर्वितर्काम विषय कविचार में सूक्ष्म विषय का है इतने भेद है वस्तु तत्व ग्राहिणी न अस्य प्रवर्त है टीका में दिया एवं स्वरूपम ही तद्भूत सूक्ष्म तो जो वस्तु तत्व को ग्रहण करने वाली अतथ्य न प्रवर्त जैसे तथ्य सदाकार हो जाती है यथा से ज्ञान है विषय अविधाय अत्या जो निर्विचार समापति कही गई उसका विषय का सूक्ष्म ग्राह्य ही विषय सूक्ष्म है कह करके अभी उसका स्वरूप कहते हैं प्रज्ञांश अच्छा उसी में ये प्रज्ञांश स्वरूप सुन प्रज्ञातस्व सुसमी सर्व स्वभेद उपयोगी विषय सर्व सरूप के उपयोगी विषय कहते निर्विचारा, तरह महावस्तु विषय सबर्क निर्तर्क सूक्ष्म विषय सब उपस एवं उभरया सबर्क तर्क समाप्ति से उभय का आत्मन से निर्विचाराया आत्मका स निर्वित आत्मन का सपना में निर्वितर्क अनिर्विचार दोनों की व्याख्या भी निर्वित निर्वितकया अनिर्विचार चरा से दोनों की व्याख्या हुई किम भूतसूक्ष्म ग्राह्य विषय समापत्ति समाप्य है ग्राह्य विषय को जो समापत्ति निर्विचार समापत्ति कही भूत उसकी समाप्ति सूक्ष्म के विषय है इसका उत्तर देना। है, शुक्षा तुम अतर से न कितु और अलिंगे परिवसान ये सूक्ष्म विषयत्व से सूक्ष्म विषयकत्व निर्दिचारे ये सूक्ष्म विषयकत्व है सूक्ष्म विषय कस्तु कहाँ थे गो अलिंगे परिवर्तन जैसे अलिंग पर्यंत प्रकृति को अलिंग कहते हैं लिंग होता है बुद्धि आदि जिससे कारण का अनुमान करते प्रकृति किसका कारण नहीं है कार्य से कारण का अनुमान होता है किंतु प्रकृति अलिंग है किसका लिंग नहीं कारण नहीं चिन्ह नहीं होता है इसलिए प्रकृति तक ये भूत सूक्ष्म भूत क्रम से सूक्ष्म भूत ऐसे अंत में प्रकृति प्रकृति से महत्व तो बुद्धि की उत्पत्ति होती बुद्धि से अहंकार अहंकार से तन्मात्रा उससे परमाणु की उत्पत्ति होती तो अलिंग तक है सूक्ष्म विषय वहाँ तक समापत्ति टीका में सूक्ष्म विषय तलिंग परिवर्व से परमाणु संबंधिनी या गंध तन्मात्रा सा समापति सूक्ष्म विषय पार्थ्य परमाणु संबंधी गंध तन्मात्रा सा निर्विचार समापत्ति का सूक्ष्म से एवं उत्तर प्राद योग्य गंधतन्मात्र ग्रुप रस लिंग भाष्य में पार्थिव पर अनुरूप गंध तन्मात्र सूक्ष्म से जलपरमाणु का आप्य परमाणु रस तन्मात्र सूक्ष्म तमणु से सूक्ष्म तैजन मत सूक्ष्म विषय वायव्य क्यों बोलो वायव्य क्या अणुर पार्थिव से अणुर्गंधत सूक्ष्म विषय आपणुस्वत तैजस से परमाणुतक्ष विषय वायव्य अणुर्परमाणुशत कि आकाश से शत आकाश से कि आकाश से कि अणुव उतर आकाश से शब्दतन् कि आकाश से क्य आकाश से आकाश से अयम आकाश अणु अणु आकाश से आकाश से शब्दतन्त आकाश का सूक्ष्म विषय शब्दतन्त्रे तेषा अहंकार तन्मात्र का कारण होता है सूक्ष्म अहंकार अस्थापि लिंगमात्र अहंकार का कारण ये सूक्ष्म तो लिंग मात्र लिंग है बुद्धि अस्याति लिंग मात्र सूक्ष्म विषय लिंग मात्र से अलिंगल अलिंग सूक्ष्म अलिंग प्रधान सूक्ष्म न तो अलिंगात परम सूक्ष्म अस्थित अलिंग प्रकृति से कोई सूक्ष्म नहीं है ठीक है लिंगमात्र का तो महत्वत्व महत्वत्व बुद्धि को महत्व तो कहते हैं लिंग तध्य लय गति प्रधान लिंग लीन गति लिंगम का लय हो जाता है बुद्धि प्रधान अलिंग है अलिंगम के प्रधान तथ्य नचित लय ग किसमें लीन नहीं होता है वो सब का कारण है मूल प्रकृति और अभिकृति अलिंग पर्यटन आह अलिंग में प्रकृति में परिवर्तन हो सूक्ष्म से सूक्ष्मत और सूक्ष्मतम तो होकर के सबसे सूक्ष्म है प्रकृति जिसको तो प्रधान भी कहते त्रिगुणात्मक न तो अलिंगात तो परम अस्थि वास्तव में नन अलिंग से पर नहीं है इसके शंका कहते है चौधरी की आशंका करते हैं नन अस्थि पुरुष सूक्ष्म पुरुष भी तो सूक्ष्म है उत्तर देखते सत्यांति का है पुरुषों पर सूक्ष्म नलिंगमेंथ शाहप्राय पुरुष भी तो सूक्ष्म है अलिंग ही सूक्ष्म पुरुष भी तो है ऐसा एक के परिहार करते सत्यम ठीक है सत्यम तो सूक्ष्मते किंतु यथा लिंगा परम अलिंग से सौम न सेव पुष्पिंग अलिंग से सौम लिंगा परम न सेव पुरुष से सौम लिंगात बुद्धि के अवेक्षा परम अलिंग की सूक्ष्मता है किंतु तो पुरुष ते नहीं लिंग का कारण ही अलिंग प्रधान पुरुष का नहीं है इसलिए उपादान कारण होने से अलिंग होता है सूक्ष्म बुद्धि का पुरुष नहीं पुरुष कारण नहीं है उपादानतया सौक्षम अलिंग एवं नान्यत्र उपादान सौक्षम सूक्ष्मत्व अलिंग अलिंगे तस्म लिंग कौन है प्रधान एवं नाम्यत्र तत्र पुरुषार्थ निमित महत अहंकारादे पुरुषों की कारण अलिंगवत जो महत अहंकार आदि है पुरुषार्थत्व पुरुष को भोग अपर्व देने के लिए प्रकृति प्रकृति का कार्य प्रकृति का कार्य महत्वहकारि जितने है पुरुषार्थवात्थ पुरुष के लिए फल देने वाले भोग देने वाले और भी देने वाले इससे पुरुष की कारण जैसे प्रकृति है महत्वादिका कारण ऐसे महत्व अहंकारादिकारण पुरुष कारण निमित्तकार पुरुष तो के लिए फल देने के लिए उत्पन्न होते हैं उपादान कारण नहीं कृत एवं लक्षण अलिंग सौक्ष सौक्षम इतिहाँ पिंग लक्षण अलिंग से सौक्ष अत्यंत सूक्ष्म परम शुच् अलिंग से सौंपम आश्रन पृची किंतु लिंग से अन्वयी कारण न बोति लिंग बुद्धि का अन्वयी कारण उपादान कारण पुरुष नहीं होता है हेतुस्तुवती हेतु है तो निमित्त है क्योंकि पुरुष को भोग अप देने के लिए उसके निमित्त पुरुषार्थ के लिए ही बुद्धि आदि की होती ये निमित्त कारण होता है तो अन्वयी कारण उपाधान कारण नहीं है उत्तर में लिंग से अन्षो नारण न ना तो उपन पुष कारण निकार उपदान कारण नहीं बुद्धि का उपन कारण क्या है प्रकृति आलिंग यहाँ प्रधान परिणमते न था पुरुष प्रधानमहता परिणमते प्रधान का परिणाम है महत् बुद्धि आदिपुर अहंकार तन्मात्र इत्यादि न तथा पुरुष पुरुष का परिणाम नहीं ना प्रकृति न विकृति पुरुष मूल प्रकृति अविकृति प्रकृति प्रधान है किसका कार्य नहीं पुरुष न कार्य न कारण है प्रकृति नहीं विकृति नहीं, नहीं। किसका उपादान कारण नहीं है तद हेतु रखी उसका निमित्त कारण होने पर भी उसका पुरुष का परिणाम नहीं होता है तो उपादान कारण नहीं है उपस होती अतः निरतिश्या तो प्रधान में निरतिशीक्ष व्याख्यान वहाँ चतृण सामपत्ती ग्रह्य विषयाण संप्रज्ञात आह चार प्रकार समापत्ति हुई स वितर का निर्तरिका स विचार निर्विचार ये चार ग्राह्य तो विषय ग्राह्यम ग्राह्य विषया ये आसान सीनाषय थूलों को विषय करने वाले सभी तर्क निर्वित सूक्ष्मों को विषय करने वाले सभी निर्विचारक किन्दु ग्राह्य विषय समापति है ये ताज समाधि ही, ताव ता ता जो एवं कार्य दिया है अभी बताएंगे ताबीज समाधि ये चार प्रकार जो समाधि कही गई तो सबीज समाधि सब जय संज्ञा से ही एवकार, भिन्ना एवकार भिन्न क्रम भिन्न क्रम येकार भिन्न क्रम भिन्न उमहे पढ़ा गया तो किंतु उसका क्रम सभी सबीज क्या जो तबीजे सामना सबीज इस्थर द्रष्ट्य अनतरम एवकार ततच ततचत सो ग्रह सबजतया नियमते चार जो समापत्ति है चार सबीज एव चार ही हे ताबीजानी जो चार प्रकार सभापत्ति कहेगी वो सब सबीज ही सबीजय के नियमन करना चतस्थ सभापत्य ग्राह्य विषय जो चार प्रकार सबजतया नियमते सब है, सबिजता तू अन्य सबीज एवता ऐसा नहीं सर विजयता केवल चार ही था नहीं अन्य में भी ग्रहित्री ग्रहण गोचरायाम भी समापत विकल्पाविकल्प वेदना अनिषेद व्यवतिष्ठा से ग्रहित्री विषय का ग्रहण विषय की समापति उनका तो निषेध नहीं किया गया ता इसलिए ताए समापति नहीं ताज ताए ता एव कहेंगे तो केवल इतने हुआ ग्राही विषय का समापति इतजय तो विसे, विसे ग्रहित्री विषय ग्रहण विषय का तो नहीं किया गया ग्रहित्रिग्रहण गोचरायामी समपतु विकल्प विकल्प भेदन अनुषिद्धा निषेधन से जगति सती तेन ग्रही चतस्र सपत हो ग्रहित्रिग्रहण से चतस्र चारी हो जाएगा ग्रहित्रिग्रहण वहाँ भी विकल्प विकल्पभेदेन दो चार हो जाएगा मिल करके से अष्ट भवनती थी आठ होता है निगत व्याख्यातम भाष्यम निगत व्याख्यातम भाष्य पढ़ देने से भाष्य की व्याख्या हो जाती उसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं यहाँ वाचस्पति मित्र आठ समापत्ति कहते हैं ग्रहित्री और ग्रहण विषय का वो विकल्प अविकल्प करके तैयार करते हैं इसका विज्ञान खंडन किया वो जो ग्रहित्री विषय के ग्रहण विषय के उसमें सविकल्पित विकल्प दो भेद नहीं होगा वो गया एक होता है सारे विषय क्या क्या है इंद्रिय के लिए कहा गया और अस्मिता अनंत अस्मिता आनंद अस्मिता में जो समापति है आनंद निरा अनद अस्मिता निरा अस्मिता ऐसा दो भेद नहीं होगा इसमें वो दो कह सकते हैं ये चार ही उद्यमिक प्रकार हुआ करके ये विज्ञान विषय भाग्य में कहते हैं इसका निराकरण करते हैं क्योंकि ये जो दो है ग्रहित्री विषय का है और ग्रहण विषय के ग्रहण विषय कहा गया आनंद और ग्रहित्री अस्मिता अस्मिता आनंद विषय जो कहा गया है इसमें दो तो वेद नहीं होगा करके उसका निराकरण किया है तो ऐसा करके वो छह प्रकार मानते हैं तो इसमें क्योंकि कार्य ऐसे नहीं कहते एवकार को अलग करना जरूरत नहीं करके उसका निराकरण करते हैं दो ग्रहित्र में सामिता निराश्मिता दो ऐसा नहीं होगा और इंद्रिय के लिए जो कहा गया सानंद निरानंद ये भी दो नहीं होगा तो आनंद आत्मिका है और अस्मिता आनंद का सानंद निदान दो भाग करना और अश्मिता का साक्ष्मिता निराशे दो ऐसे जो कहते हैं आठ कहते वो ठीक है नहीं है ऐसे कोई प्रमाण नहीं करके वास्तविक ने उनको खनन किया है तो उनके मतिकार छ है और वाचस्पति मित्र कहते हैं ग्रहित्री विषय भी दो प्रकार हो जाएगा ग्रहण विषय भी दो प्रकार हो जाएगा और विकल्प अविकल्प भेदन करके आठ प्रकार कहते हैं तो चार जो कही गई सभी जो समाधि है चार ही है एसा नहीं ता एवं नहीं सभी एव ऐसा कहते और दो ले सकते हैं तथा चार ले सकते हैं प्रति तो चार कहते हैं सभी कल्पन विकल्प करके ग्रहित ग्रहण विषय में दो दो चार गोज करके आठ कहते हैं और वो कहीं वास्तविक में छह कोई कहते हैं ये कहीं ग्राह्य ग्रहण यथूल संभेदना अच्छा सभी का दास चतस पंचमी ग्रहित्रीसु ऐसे कोई कोई कहते हैं चार प्रकार कह करके ग्रहित्री में एक कह करके कोई ग्रहण में कह करे सोढाए छ कहते हैं भाष्य में ता चत सामपत बहिर्वस्तु बीज समाधि सबीज वो बहिर्वस्तु बीज या साम सामपत सामपत बहिर्वस्तु बीज बाघ्य वस्तु उसका कारण ही यदि समाधि सब समाधिर सबीजय हुआ बीजे न सह समा समाधि पुल्लिंग है हिंदी में श्रिलिंग करते उपसर्गो की ही अंत पुल्लिंग होता है समाधि आदि व्याधि समाधि उपाधि आदि पुलिंग हेतन में तथा स्थले अर्थे सवित निर्वितर्क सूक्ष्म सविचार निर्विचार यदि चतुर्था उपसंख्या समाधि रीति स्थूल विषय में सवितर्क समाधि और सूक्ष्म विषय में निर्वितर्क एल से सब तर्क निर्वितर्क दो विकल्प वितर्क सब तर्क उसके निर्वितर्क असूक्ष्म विषय में सविचार निर्विचार दो चार प्रकार कह गई समाधि चतश्रेष्ठ समापत्ति सु आगे सी कानी ग्राह्य विचार सुपत्ति कही गई सवितर्क निर्वितर सविचार निर्विचार चार ही चारों ही ग्राह्य विचेक ग्राह्य को विषय करने वाले इनमें से ग्राह्य विषय चार समापति में निर्विचाराया शोभन सबसे सो शोभन आश्चा है निर्विचारा सूक्ष्म विषयक है ग्राह्य विषय विकल्प रहित है इसलिए शोभन तम निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद चार्य में जो नहीं विचार समापति है ये जो विशारद स्पष्ट हो जाए अभ्यास वैराग्य से वो विशारद हो जाए अत्यंत शुद्ध हो जाए तब अध्यात्म प्रसाद तब तो अध्यात्म प्रसाद होता है तो ज्ञान हो जाता है सूक्ष्म विचक भूतार्थ विषय ज्ञान होगा इस अभ्यास करने से अशुद्धि आवरण मलापेत्य प्रकाशात्मन बुद्धि सत्त्य रजस्तमोभ्याम अनभूत सच स्थिति प्रवाह वैसारध्यम वैसारध्य का अशुद्धि रूप मल आवरण है मल आवरण मल अपैत से मल रही अशुद्धि रूप आवरण मल से जब रहित होगा प्रकाशात्मक प्रकाश रूप हो जाएगा बुद्धि सत्व बुद्धि रूप इसे से स्थित सत्वगुण रजस्तमोभ्याम अनभिभूत त्रिगुणात्मक होने से रजगुण तमगुण भी तो रजगुण समुण जब कम हो जाता है सत्यगुण अभिभूत दबता नहीं न्यून नहीं होता है रजतम भान अनभिभूत जब रजगुण तमगुण अत्यंत न्यून हो जाए बुद्धि सत्य स्पष्ट प्रकाश हो गया सत्य होता है स्थिति प्रवाह हो ऐसे स्थिति का प्रवाह लगातार गए बुद्धि में सप्तगुण अधिक कवि होता है क्षण में रजगुण प्रीतम गुण ऐसे चलता है चलन से गुणवृत्तम ये स्त्रिगुण का परिवर्तन होता ही रहता है किंतु स्वच्छ होकर स्थिति का प्रवाह चले सत्वगुण ही लगातार रहे प्रज गुणतम गुण अति कम हो जाए स्थिति का जो प्रवाह चले वही वैचार उद्यम है निर्विचार समाप्ति है लगाता है, ऐसे समाधि हो जब ऐसे समाधि हो जाए यदा निर्विचार से समाधि वैसार निर्विचार समाधि वैचारित लगातार स्थिति का प्रवाह चले इधम जाए ते तथा योगी न भवत्य अध्यात्म प्रसाद योगी में अध्यात्म प्रसाद होता है अध्यात्म प्रसाद है क्या है भूतार्थ विषय भूता क्रमानोधी स्फुट प्रज्ञा लोक ये होता है भूत को अर्थ को विषय करने वाले भूत वस्तु को भूतंत्र भूत आदि शिक्षा आदि को सब को विषय करने वाले क्रम अनुरोधी क्रमश नहीं एक साथ सर्व विषय का ज्ञान स्फुट प्रज्ञा आलोक स्पष्ट प्रज्ञा रूप आलोक हो जाता है तथा से उत्तम विषय कहा गया टीका नहीं रजस्तम स्व उपचय वैशारध्य पदार्थमा वैशारध्य क्या है निर्विचार वैशारद्धि अशुद्धियावरणमला पेत तो से लेकर के स्थिति प्रवाह वैशारध्यम ये वैशारण्य शब्द का अर्थ कहा गया रजस्तम स्वच्छ अशुद्धि में बढ़ जाए तो अशुद्धि होती में। सेवा आवरण लक्षण वही लक्षण लक्षणमल ओहि आवरणलक्षणमल ओ सह सा अशुद्धि सा साधि अशुद्धि आवरण लक्षणमल आवरण लक्षण मलस्य आवरणात्मकमल अशुद्धि रजस्तम है तस्दे तचित रजस्तम गुण से रही हो जाए तो प्रकाशात्म स्वच्छ हो जाए प्रकाश प्रकाशात्म प्रकाश स्वभाव से प्रकाश आत्मा है आत्मा का तो स्वरूप प्रकाश स्वरूप है प्रकाश स्वभाव बुद्धि सत्त से अतएव अनभिभूत जो राजुण समूह कम हो गए उससे अभिभूत नहीं सत्वगुण स्पष्ट हो गया स्यादे तत्कर संकाश करते त्यादा करके पूछे पूछते हैं ग्राह्य विस्यादे समापति कथम आत्म विषय प्रसाद यदि विषय का समाधि हुई इस चार प्रकार विचार समाप्ति ग्राह्य विषय के है विषय का समाधि करने से अध्यात्म प्रसाद आत्मविषय का प्रसाद कैसे होगा समाधि तो विषय को चिंता न करते आत्म विषय प्रसाद स्वच्छता के इतः भूताषय भूतार्थ विषय भूतार सिद्धार्थ विषय ना आत्मा विषय किन्तु तद तो आधारित अर्थ आत्मा उसका विषय ने आत्मा आधारित आत्मा विषय विषय क्रमानुर युगपति क्या था एक साथ सरल विषय का ज्ञान होता है अतएव परमर्सिंग गाथा उदाहरती गाथा उदाहरती मूर् सी गाथा उदाहरती परमर्षि के द्वारा कही गई गाथा का उदाहरण देते तथा तो उत्तम प्रज्ञा प्रसाद मारुह्य असच्य सोचत तो जना भूमिस्थानव शैलस्थ सर्वान्न प्राग् अनुप्यति शैलस्थ भूमिस्थानी वैसे पर्वत में कोई नीचे भूमि में से सबको देखता है ऊपर चढ़ जाने पर सौदी कितने नीचे और ऋषिकेश में कितने मकान यहाँ से पता नहीं चलता है पहाड़ के बुजाव कितने देखता है और ऊपर जाकर दिखे तो पूरा दिखता है साइलेंस में बहुत ऊंचा पहाड़ में जाएंगे दूर तक बहुत दिखता है प्राज्ञ अनुप जैसे दिखता है इसी प्रकार प्रज्ञा पास प्रासादम आरोप प्रज्ञा के प्रासाद उच्च महल उच्च स्थान ऐसे समापत्ति होने पर स्थिति प्रवाह स्वच्छ होकर के रहे तो प्रज्ञा के प्रसाद उड़ जाता है अस्वच्छ स्वयं असच्य है सोच तो जनान सो, सोचने वाले शोक सो वाले जन को लोगों को दिखता है योगी सोच तो जनान द्वितियां तो द्वितियांत स्वयं असच्य होता वोचतो जना सर्वान्ज्ञ अनुपस्थित सबको दिखता है एक साथ में ज्ञालोक प्रकर्षेण आत्मा सर्वेश पश्य ज्ञान रूप आलोक अधिक उनके स्वयं अपने को देखता है के ऊपर रहता हुआ दुखतर रह दुखद परिता जानन जाना देता आध्यात्मिक अधिभूतिकित इतान प्राप्तन गान दुखद युक्त दुख से पीड़ित शो करने वाले लोगों को देखता है योगी जाना ये हो गया अध्यात्म प्रसाद पर प्रज्ञान लोगों आगे अत्र योगी जन प्रसिद्ध अन्ञा कथन न योगी समति माह योगी में प्रसिद्ध इसकी नाम संज्ञा है संज्ञा कहीं कहीं संज्ञा है नाम जिसका कोई अर्थ नहीं और कोई कोई -तो संज्ञा है जिसका अर्थ है अर्थ से योग्या अनवर्था अन संज्ञा जैसे अन्वर्थ संज्ञा व्याकरण सिद्धांत कम दी ये नाम है उसका अर्थ है अर्थ से जो कि अनुच्छ संज्ञा है और वह ऐसा संज्ञा है इसका कोई अर्थ नहीं घे घूटी है घर घूटी संज्ञा मान लीजिए घ संज्ञा के सूत्र से घ संज्ञा के सूत्र से होती तरप तम को घी संज्ञा होती अघु संज्ञा धाधा घोधा संज्ञा गुटी नहीं ऐसे संज्ञा है इसका कोई अर्थ नहीं ऐसे संज्ञा है कुछ संज्ञा है उसका अर्थ है किंतु यहाँ जो संज्ञा है ये उसके अनुर्थ संज्ञा अर्थवान संज्ञा जो योगी में प्रसिद्ध प्रसिद्ध है इसे संज्ञा कथन करके योगी की योगियों की सम्मति करते हैं ऐसे सच्च सत्वगुण होने पर निर्विचार समाज पति लगातार सत्वगुण प्रवाह चले तो उसमें सर्व विषय का ज्ञान हो जाता है सबको देख लेता है युग जान लेता है ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा तत्र उसकी समाहित चित्त में जो प्रज्ञा बुद्धि है ज्ञान रितम भरा ऋतम सत्यम विवर्तित की रितम भरा सत्य को रखने वाले सत्य भरना अर्थात यथा से ज्ञान वो कोई भ्रांति ज्ञान नहीं सब जो, जो ज्ञान होता है वास्तव ज्ञान होता है सब ज्ञान लेता है वास्तव में तस्मिन समाहित से चित्त या प्रज्ञा जाए थे तस्तम भराए की संख्या होती तस्मिन समाहित इसे जो सूक्ष्म विषय है सभी ये समाधि पहले का ऐसा अभ्यास करते करते लगातार सत्सवुण सत्तगुण का प्रभाव चले इसमें समाहित शिक्षक निर्विचार से वैशारदी जाति तस्म तस्मिन का तो शक्ति सब तस्मिन सती पूर्वश्लोक में कहा पूर्वसूत्र में निर्विचार वैशार दिए अध्यात्म प्रसाद निर्विचार वैसार दे उसको तस्म का निर्विचार से वैशारधी निर्विचार वैशारध होने पर तस्म का निर्विचार समापत्ति स्वच्छ शुद्ध जाने पर्व उसका उसकी स्थिति का प्रवाह चले लगातार चले तो तस्म सती निर्विचार विचार सती होने पर समाहित सामचित से सहित चित्त ये योगिना सामचित या प्रज्ञा जाए तो उसकी जो प्रज्ञाएँ बुद्धि है होते है तैयंबरे संज्ञा ऋतंबरा संा नाम ऋतम का तो सत्यम सत्यम विभर्ति ऋतंबरा ऋतम विभर्ति ऋतंबरा वृद्धाच अत्यंत भर भर हो जाए सा भरा भर सत्य धारण करने वाले ये अनथा नाम अर्थ था, था था, के अनुसार अर्थयुक्त है अर्थवादी संज्ञा है अनु अनथा चाह के अनता अर्थ से योग्य अर्थवादी सत्यमेव विभर्ति सत्य कोई धारण करता है प्रज्ञा का दिखे सत्य ही ये यथार्थ है भ्रांति ज्ञान यथार्थ है सत्यमें विभर्ति न विपर्यास तो गंधोप्यस्त थी विपर्यास को गंध भी नहीं थोड़ा सा भी भ्रम नहीं यथार्थ ज्ञान है सम, समझने पर भी कभी अच्छे से देखते समय कहीं कुछ भ्रांति संशय हो सकता है किन्दु ये समाधि में स्थित तो होने पर जो ज्ञान होता है भ्रम का भी नहीं तरफ तो कोई भी भ्रम नहीं यथार्थ ज्ञान होता है टीका में सुगम भाष्यम वाचस्पति मित्र कहते राष्ट्रीय सरल आगे जा तथा उत्तम इसे कहा गया आगमेना ध्यानाभ्यास रिधा प्रकल्पयन अन्ज्ञा लभते योग आगम अनुमान ध्यानाभ्यास रस करे तीन प्रकार प्रकल्पन तीन प्रकार से अनुसार करने पर साधना करते हुए प्रज्ञा उत्तम योग प्रज्ञान उत्तम योगम प्रज्ञा रमती प्रज्ञा को प्राप्त करता है प्रज्ञा उत्तम योग प्रज्ञान त्रिधा प्रज्ञा त्रिधा प्रकृान प्रज्ञा को तीन प्रकार साधना करते हुए बुद्धि को तीन प्रकार साधना करता है पहला आगम हनुमान उत्वाद ध्यान श्रुति में है आत्मावार दृष्ट्य श्रोतव्य मंतव्य श्रवण मनन निधि यही करने पर ही बुद्धि प्रज्ञा में तीन प्रकार साधन करने पर उत्तम योगम लगी योगते उत्तम, उत्तम योग प्राप्त करता है टीका में आगमन ये वेद विहित श्रवण आगमन का वेदन विहित वेद विहत श्रवण का ज्ञान का अंतरंग साधने श्रवण मनन निधि शासन अंतर्म साधन में आगमन में वेद वीतम श्रवण श्रवण करना आचार्य मुझसे ग्रंथ वेदांत का श्रवण श्रवण करने के बाद श्रवण करने से क्या लाभ होता है हो जाता है प्रमाण वस्कृत शास्त्र में जो प्रमाण है शास्त्र प्रमाण ही ये प्रमाण से ज्ञान होता है ज्ञान का असाधान का न प्रमाण करणम प्रमाण ज्ञान प्रमाण उसका असाधारण कहना प्रमाण प्रमाण से ज्ञान होता ध्यान करते अंत शुद्धि के लिए एकाग्रता के लिए वो आवश्यक थी किन्तु ज्ञान होगा प्रमाण से वेदांत तो श्रवण विचार नहीं करने पर ज्ञान नहीं होता है इसलिए योगाभ्यास करने पर भी वेदांत श्रवण आवश्यक है इसलिए कुछ योगाभ्यास करते ही करते श्रवण करना जरूरत नहीं वो निर्विक्लम समाधि तक तो प्राप्त कर लेंगे किन्दु ज्ञान प्राप्त करना कठिन नहीं है इसे श्रवण आगम है न भाष्यकार कहते हैं आगम से वेदांत का तात्पर्य से यह होगा मीमांसा पारंपरीय गुरुमुखा श्रवण परम्परा से ये श्रवण करना पड़ता है आचार्य परम्परा से स्वतंत्र जो संप्रदाय कहा असंप्रदायिक षंग विरोपी मूर्खवध उपेक्षा नहीं है भगवान वाक्यकार सांकर भाषा में कहा वाक्यकार कर कहते हैं जिस संप्रदाय गुरु शिष्य परंपरा से जिसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ थे अंग के साथ वेद को सब जानने पर भी उसको उसकी उपेक्षा करते मूर्ख कहते जीते परम्परा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती गुरु गुरुमुखा श्रवणम ये आचार्य मित्र श्रवण करना होता है श्रवण करने के बाद श्रवण से श्रवण क्या है तापर्यन निश्चय करना आदि वेदाताशेषाण आदिमध्यावसान इति भी प्रवण भवि वेदांत का तात्पर्य जीव ब्रह्म की एकता में तो नहीं ये तो योगदर्शन में तो एक नहीं मानते ये वेद मानते हैं तो वेदांत का तात्पर्य वेदांत में कहा गया शारीरिक मीमांसा दर्शन में जीव ब्रह्म के एकता में तात्पर्य जो शास्त्र का तात्पर्य पहले निश्चय करने पर ये कहने परमात्मा से ईश्वर स्वरूप मानते हैं ईश्वर का क्या रूप है जीव का स्वरूप क्या है ये वेदांत श्रवरण करने पर निश्चय होता है उसके बाद संशय निवृत्ति के लिए मनन करना पड़ता है परिवृत्ति के लिए मनन करना है मनन करने के लिए जुक्तिया संभावितत्वानुमन युक्ति से ये संभव है उसका अनुसंधान करना मनन ये मनन है मनन का सम जो सुना उसको खाली स्मरण कर दिया चिंतन कर दिया युक्ति से कैसे संभव हो सकता है ये चिंतन करना युक्ति से चिंतन करने पर कर निश्चय हो जाएगा हाँ ये संभव है ये प्रपंच मिथ्या प्रपंच मिथ्या कहते हैं किन्तु कैसे मिथ्या है तो युक्ति सम अनुमान करते हैं प्रपंच मिथ्या दृश्य स्वाद वेदांत में मिथ्या मानते हैं योगदर्शन तो मिथ्या नहीं कहेंगी किंतु अनुमान करके मनन करना पड़ता है जो शास्त्र में कहा गया एक संभव है अनुमान से मनन करना पड़ता है आगमेन अनुमान न अनुमान इसलिए न्याय शास्त्र की आवश्यकता है मनन करने के लिए उदयनाचार्य ने आत्मसत्विवे के ग्रंथ में कहा न्याय चिंतित यनन व्यपद से भाग उपासनाव क्रिय थे श्रवणान्तरा गा न्याय का जो चिंतन करते हैं ईश्वय से मनन व्याप्य से मनन व्यप मनन से शब्द प्रयोग को शब्द प्रयोग होता है न्याय चिंतन का मनन विपद भजती थी मनन वैप्य से मनन ऐसे शब्द प्रयोग किया जाता है न्याय चर्चा के लिए उपासनाव क्रिय ये तो उपासना है ईश्वर की श्रवणानंतर आ श्रवण के पश्चात ईश्वर का चिंतन न्याय में एक न्याय कुष्माजलि ग्रंथ जी ने लिखा ईश्वर सिद्धि के लिए अनुमान लिप्ति नास्तिक लोग को ईश्वर नहीं मानते उनको अकाशी लिप्ति बड़े सुंदर साथ है अनुमान करके इसमें एक अनुमान मुक्ताली माया क्षेत्र अंकुरादिकम करजन्यम कार्यवाद घटाधिपत जितने कार्य है उसका कोई करता होगा इसे अनुमान किया एक अनुमान दिया ये न्याय कुष्माजलि में इसे अनुमान दिया ईश्वर सिद्धि के लिए तर्क के द्वारा कैसे संभव है अनुमान के द्वारा निश्चय होने के बाद फिर ध्यान अभ्यास रसन ध्यान का अभ्यास रसन अभ्यास रस अभ्यास लगातार करना तो अभ्यास करते करते बढ़ता है यही निधि ध्यासन है टीका में गया ध्यान चिंता अनुमान लेते मनन ध्यान हो गया चिंता चिंता है चिंतन मनन है ऐसे लोग में कहते चिंतन और चिंता में भेद बता देते किन्तु संस्कृत में चिंता चिंता न चिंतन पर आवाच चिंतन मनन ही ध्यान करना पड़ेगा पौनपुन्यन अनुष्ठान बार बार अभ्यास निदिध्यासन लगातार करें तस्वीन रथ रसे आदर आदर बार बार, बार करते करते उसमें इसमें पौनपुन्यन कर उसमें आदर तदनन निधिध्यासन मुक्तम इसके द्वारा निधिध्यासन कहा गया श्रवण मनन निध्यासन करने पर ऐसे प्रज्ञान सीधा पर कल्पयन कर श्रवणमनिर्यासन करते करते उत्तम योगम लहते उत्तम योग को प्राप्त करता है योगी ओम।